आज 16 मार्च दो हज़ार गुरुवार का दिवस है और हरिहर चुप के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज हमारा एक विशेष कार्यक्रम है फूलों की होली जो हम पिछले आठ वर्ष से हर वर्ष मनाते आए हैं ये आठवां वर्ष है जब हम ये कार्यक्रम मनाएं जा रहे हैं इन आठ वर्षों में आप सब ने इतना प्रेम स्नेह सम्मान और जो दिया है इस आश्रम को सहयोग दिया है हर रूप उस सब के लिए कोई शब्द नहीं है आश्रम के सब साधकों की और समय आप सबको साधुवा धन्यवाद देता हूँ जो आप सब ने समय समय पर यहाँ पर आकर अपने कई जितना भी संभव हो आपने सब ने अपना सहयोग दिया है और आने वाले समय में इस आश्रम में आप और बेहतर सहयोग देते रहेंगे समय समय पर बुलाने पर आते रहेंगे और आप किसी भी गुरुवार संध्या को बिना बुलाए भी आए ये मेरी आपसे विनती है क्योंकि यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है यहाँ पर जो कार्यक्रम होता है वो आप सबके लिए इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है मेरे गुरुदेव की जो इच्छा थी उसके अनुकूल में यहाँ पर कार्यक्रम संचालित करता हूँ उनकी आज्ञा से और गुरु का प्रतिनिधित्व तो करते हुए ये कार्यक्रम संचालित होता है इस आश्रम के बारे में वैसे तो आप बहुत ज़्यादा पर्चे की इसलिए ज़रूरत है कि बार बार ये बातें सुन चुके हैं कथा तथापि कई आप में से ऐसे हैं जो शायद इस आश्रम में पहली बार आए हैं तो मैं उनको सबको इस आश्रम के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा और तदंतर मैं चाहूँगा कि आपको उस दर्शन के बारे में जानकारी दूँ जिस दर्शन को लेकर हम यहाँ पर हर गुरुवार को चर्चा करते हैं तो ये आश्रम जनवरी दस दो दस में आरम्भ हुआ जब मेरे परम पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर आकर प्रथम दीपक जलाया तब से उनके आशीर्वाद से ये आश्रम सतत अपना कार्य करता है इस आश्रम का उद्देश्य एक मान अद्वैत शिव दर्शन को आप सब तक पहुँचाना है अद्वैत दर्शन को क्यों पहुँचाना है अद्वैत शिव दर्शन क्या है इसके बारे में क्यों वही है कार्यक्रम का मुख्य विषय है जिसके बारे में आपको बताया यह आश्रम कई लोगों के आर्थिक शारीर सहयोग से बना है कई लोगों का प्रत्यक्ष और कई लोगों का परोक्ष रूप से इसमें सहयोग मिला है उस सहयोग के लिए मैं कोई शब्द नहीं मेरे पास कहने के लिए लेकिन जितना प्रेम और सहयोग मुझे मिला है यहाँ आश्रम बनाने और चलाने के दौरान उसका मैं न तो अधिकारी था न मुझे इसकी कभी कल्पना या अपेक्षा थी जिस जगह पर मैंने आश्रम बनाने का सोचा इस शहर यह शहरी मेरे इस शहर मेरे लिए एकदम अपरिचित है। यहाँ पर मैं कभी कबार जरूर आया हूँगा लेकिन ये शहर मेरे लिए करीब करीब अन्य सा था गुरु के आकार से यहाँ पर जब 2008 में मैं यहाँ रहने लगा उसके बाद एक ट्रस्ट बनाया गया उस ट्रस्ट में विश्वात्मा ट्रस्ट जिस ट्रस्ट के आधीन इस आश्रम का खाका तैयार किया गया उसके आधी जमीन खरीदी गई जमीन खरीदने तक लोगों ने अच्छी तरह से दान दिए बहुत दान जो कई लोगों ने मिलकर दिया वो एक भूखंड है जो पंचोटी कॉलोनी में हमारे पास है और उसके बाद उसके बाद का रास्ता मेरे लिए अन्य अंत कि इस पर निर्माण करना निर्माण करने के बाद उसे एक संचालन करना और एक स्वरूप देना इस सबके प्रति मैं पूरी तरह से अनविज्ञा कि मुझे क्या करना तदनंतर सब लोगों ने प्रोत्साहित किया जो मेरे मित्र थे जो मेरे आसपास के वातावरण थे और जब गुरुदेव से एक दिन मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं अब इसका निर्माण शुरू करना चाहता हूँ तो उन्होंने कहा कि बस तुरंत कर लो तुरंत निर्माण शुरू करो और हमने निर्माण शुरू कर दिया उस समय आर्थिक रूप से जहाँ तक ट्रस्ट का सवाल है अत्यंत सीमित धन था, आए, आई आए, है आए, आए, तो अत्यंत सीमित संसाधनों से अपने आश्रम का निर्माण शुरू किया और ये गुरुदेव की कृपा ही कहूँगा कि लोग जुड़ते गए आश्रम बनता चला गया ना तो उसमें किसी तरह का व्यवधान आया ना कभी आर्थिक कठिनाई महसूस हुई लेकिन हमने शुरू में करीब इसको अधूरा बनाया जदनतर 2013 में नरसिंह भैया नरसिंह लाल जी महाजन जो बैठे हैं यहाँ उन्होंने जैसे मान लो सिर पर थोप दिया लिया कि नहीं अब अपने को बचा आश्रम पूरा बना नहीं फिर इस्टिमेट लगाया मालूम पड़ा कि कम से कम छः से सात लाख रुपए अभी तो कम से कम चाहिए इसमें लेकिन जब इतना रास्ता तय कर चुके थे तो फिर बचा रास्ता भी गुरुदेव भी तय करवाएगा ये सोच के मैंने ये काम शुरू कर दिया और उस वर्ष यानी सन 2013 में जो हमारा आश्रम का अधूरा बिल्डिंग था वो अपने मूल जो हमारी डिज़ाइन थी जो बनाना चाहते थे हम उतना पूरा बन गया ज्यादातर कई लोगों के सहयोग से इसमें फर्नीचर आ गया काफ़ी सारी किताबें आ गई और इस सबके दौरान जो 10 जनवरी 2010 से कार्यक्रम आरंभ करने का संकल्प लिया था वो जनवरी 2010 के अंतिम गुरुवार से शुरुआत और तब से प्रति गुरुवार निर्बाध रूप से यहाँ पर कार्यक्रम संचालित हो रहा है इसमें आप सबका सहयोग प्रेम मोहब्बत और रुचि ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण क्योंकि मैं तो एक व्यक्ति भी आएगा तो कार्यक्रम संचालित करने के लिए तत्पर हूँ दस आएंगे तो और भी और सवाही तो भी लेकिन जब आप आते हैं तो मेरे हृदय उत्साह परिपूर्ण हो जाता है जब आप लोग जुड़ते हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हम में हृदय में जब परमेश्वर के प्रति सच्चा प्रेम होता है तो हम निश्चित रूप से इस प्रकार की गतिविधियों में सम्मिलित होते हैं लेकिन जब हमारे हृदय में मात्र कुछ दिखावटी बातें होती कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हम दिखाएं कि हमको समाज में हम कितने धार्मिक हैं या हम धर्म के प्रति कितने रुचि रखते हैं तो ऐसे सच्चे रूप से बहुत कम रुचि रखेंगे इस प्रकार की गतिविधियाँ उसके पीछे मैं किसी की भी आलोचना नहीं कर हर कोई जीवन के विभिन्न स्तरों पर खड़ा है <coughs> जब एक मंदिर बनता है <coughs> तो उसकी शिखर पर ध्वजा फहराती है। शिखर गर्व से सिर ऊँचा किए खड़ा है। वो परमेश्वर के सिर पर खड़ा होता है जो मूर्ति होती है उसके सिर पर खड़ा होता है लेकिन उसका समस्त गौरव उन ईटों से है जो आधार में लगे आधार में अगर ईट न हो तो शिखर का कोई गौरव नहीं शिखर का ज्ञान आधार से ही उपजा हुआ है जब हम सबसे पहले उपवास करते हैं पूजा करते हैं मंदिर जाते हैं किसी पवित्र नदी में नहाने जाते हैं तीर्थ करने जाते हैं और कई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तो उन सब का महत्व है उसका ये महत्व है कि हमको ये हृदय में बढ़ती हुई उम्र के साथ परिपक्व होते हुए मस्तिष्क के साथ ये बात समझ में आने लगती है कि संसार में संसार की नियामक कोई शक्ति है जब संसार में हर चीज़ का नियम नियम से सूर्योदय होता है नियम से ऋतुएँ आती हैं नियम से बच्चा बड़ा होता है तो इन नियमों का नियामक जरूर है इन नियमों को बनाने वाला जरूर है और उनको नियमों को बनाकर उन नियमों को लागू करना इसके प्रति कोई शक्ति जरूर है यह बात तब समझ में आती है कि जब हम इन आरंभिक अनुष्ठानों से होकर गुजर हम पूजा करते हैं मंदिर जाते हैं शिव जी के सिर पर जल चढ़ाते हैं या एक व्यक्ति मस्जिद जाता है या गुरुद्वारे जाता है चर्चे जाता है ये हमारी मान्यताएं आरंभिक रूप से भिन्न भिन्न होती है। क्योंकि हम जिस परिवार में जन्म लेते हैं सचमुच में धर्म हम चुनते नहीं हैं धर्म हमको चुन लेता है ये एक आरंभिक व्यवस्था है जैसे हम किस ग्राम में जन्म लेंगे किस माँ की खोख से जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं होता मुंत नहीं होता ऐसे ही धर्म भी हमारी हाथ में नहीं होता कि हम किस धर्म में जन्म लेंगे लेकिन जन्म से धर्म का इतना ही संबंध है कि हम उन संस्कारों के अधीन आरंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे अगर हम मुस्लिम परिवार में पैदा हुए हैं तो उनकी मुस्लिम संस्कृति के अनुसार हम आरंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे अगर हम सिख परिवार में पैदा हुए हैं तो शिक्षा संस्कृति के अनुकूल आरंभिक शिक्षा प्राप्त करें हिंदू परिवार में पैदा होने पर जो भी हमारी परिवार की धार्मिक मान्यताएं होंगी उनके अनुकूल हम आरंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे लेकिन ये आरंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न भिन समुदायों में भिन्न भिन्न हो सकती जैसे एक बच्चा भिन्न भिन्न भिन भिन स्कूलों में जा एक कि गाँव के रहने वाले बच्चे अलग अलग स्कूलों में जाते हैं लेकिन जब वो उच्च शिक्षा के लिए जाते हैं तो उच्च शिक्षा के संस्थान उन भिन्न भिन्न भिन स्कूलों से चुने गए बच्चों को अपने संस्थान में जगह देते हैं तदन तरह एक समाज में एक इंजीनियर बनता है एक डॉक्टर बनता है तो वो मूल संस्थान को छोड़कर एक ऐसी जगह ज़्यादा है जहाँ पर कि उसे उच्च शिक्षा प्राप्त है तो उच्चतर शिक्षा केंद्रीकृत होती चली जाती है भिन्न भिन्न जगह से आए हुए लोग एक केंद्र में इकट्ठे होते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते तो एक सांसारिक उदाहरण है लेकिन आध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में भी यही होता है कि तो हम भिन्न भिन्न जगह से आते हैं भिन्न भिन्न समुदाय से आते हैं लेकिन ये हमारी आरंभिक शिक्षा आरंभिक यात्रा कहीं हमारी अंतिम यात्रा में नहीं इस बारे में कम लोग सोच हम जड़ता में डूब जाते अगर वास्तव में धर्म की कोई सबसे बड़ी नुकसान करने वाली कोई चीज है जो मनुष्य की मनुष्यता का सबसे बड़ा नुकसान करने वाला कोई एकमात्र कारक है तो वो है जड़ता जब तक हम सीमित तो दायरों के बाहर आने का साहस नहीं करते तब तक हम आध्यात्म का वर्ण नहीं कर सकते क्योंकि ये तो आरंभिक बात थी कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं हम क्रिश्चियन हैं ये तो आरंभिक बात पर सर्वोच्च बात तो ये है कि हम उन सब सीमाओं के बाहर एक चैतन्य हैं और एक इस पूर्ण विश्व के एक मात्र स्वामी है और हमें जो भिन्नता दिखाई देती है आप में ये वो दूर पास अच्छा बुरा ये भिन्नता वैसी ही है जैसे स्वर्ण के विभिन्न आभूषणों में भिन्नता दिखाई देती है वो भिन्नता भिन्नता नहीं सचमुच में अगर आपकी जोहरी की दृष्टि है तो वो समस्त स्वर्ण में समस्त आभूषणों में मूल स्वर्ण के बारे में आकलन कर लेता है कि इस दुकान में इतने आभूषण हैं, निश्चित रूप से इसमें इतना सोना है जिसकी इतनी कीमत है उसकी नज़र उस डिजाइन पर बिल्कुल नहीं होती जो विभिन्न आभूषणों के डिजाइन क्योंकि उसकी नज़र उसको अतिक्रमण कर जाती उसकी नज़र उस आभूषण के आकार का अतिक्रमण कर जाते हैं और वो उसके मूल स्रोत पर चले जाते हैं कि स्वर्ण इतना है स्वर्ण कितना है कैसा है कितनी उसकी कीमत है यह बात एक आध्यात्मिक व्यक्ति की नज़र में जब हम उसकी तुलना करें तो ऐसा लगता है कि इस ब्रह्मांड को बनाने वाला एक ही है और दो तीन दस बीस सर्वोच्च सत्ताएं हो ही नहीं सकती अगर हम एक सामान्य बुद्धि से भी सोचें कि सर्वोच्च सत्ता जिससे ऊपर और कोई सत्ता नहीं कितनी हो सकती अगर दो हैं तो दो में से कोई एक ही होगी जो अंतिम रूप से निर्णय लेती क्योंकि अगर दो हैं और दो के निर्णय अलग होंगे तो किसी एक का ही निर्णय लागू होगा इसलिए दो सर्वोच्च सत्ताएं हो ही नहीं सकती जब सर्वोच्च सत्ता एक ही हो सकती है दो होने का कोई संबंध नहीं तो ये जो हमको विभिन्नता दिखाई देती है विभिन्न धर्मों के बीच में वो विभिन्नता वास्तविक नहीं है जैसे दो स्वर्ण आभूषणों के बीच में जो विभिन्नता दिखाई देती है वैसी ही विभिन्नता धर्मों के बीच में होती है वैसी ही विभिन्नता व्यक्तियों के बीच में होती है हमको कभी कभी एक दिखाई देता है कि टूटा हुआ स्वर्ण आभूषण फिर भी जोहरी उसकी उतनी ही कीमत देता है आप कभी टूटी हुई मंगलसूत्र को टूटी हुई अंगूठी को लेकर जाइए आपको उतना ही पैसा मिलेगा जितना आप साबुत अंगूठे को लेके जाए या साबूत मंगल को लेके जाएंगे ऐसा ही परमेश्वर की दुनिया में संत भी है चोर भी है डाकू भी है ये टूटे हुए आभूषण हैं चोर के रूप में दिखते हैं डाकू के रूप में दिखते हैं आतंकवादियों के रूप में दिखते हैं ये वो टूटे हुए आभूषण हैं लेकिन फिर भी ये परम सत्ता से अलग नहीं इनका मूल स्वरूप वही है जो एक संत का है जो एक अच्छे व्यक्ति का है वही मूल स्वरूप इनका है, इनके मूल स्वरूप में और किसी सज्जन के मूल स्वरूप में सैद्धांतिक रूप से आधारभूत रूप से परमार्थिक रूप से कोई परिवर्तन नहीं, ये सब एक ही फिर हमको ये विभिन्नता कैसी जो हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता कि अगर हमारे घर में कोई चोर आए तो हम कहीं ये भी शिव है हमारे घर में कोई चोरी कर जाए तो वो तो चोर हुआ परमेश्वर कैसे हुआ हमारा मन इस बात को स्वीकार नहीं करता इसलिए नहीं स्वीकार करता कि हम अपने अतीत से स्वयं को जोड़ना भूल जाते कि हमने क्या बोया था वही फसल तो निकलेगी जो हमारे कर्म थे उन कर्मों का प्रतिफल देने के लिए परमेश्वर को चोर का रूप रखना पड़ा क्योंकि वो तुमको सजा तभी दे सकते थे जब वो चोर का रूप रखते या आपका कोई हितहरण करते है। कोई आपका मित्र पैसे खा जाता है आपका कोई नुकसान कर देता है हमारे हृदय में एक वेमनस्य पैदा हो जाता है कि इसने हमारा नुकसान कर दिया ये मेरे से पैसे उधार लेके गया वादा किया पैसे वापस देने आए ही नहीं ये तब होता है जब हमें अपने अतीत का कोई श्रोत से जुड़ाव है ही नहीं जब हम अपने अतीत को नहीं जानते क्योंकि हमने क्या किया था ये हम भूल जाते हमने क्या बोया था ये हम भूल जाते और तदनंतर जब वो सजा मिलती है तो हम कहते हैं हम इस सजा के भागी क्यों बने हम अक्सर लोगों को कहते सुनते हैं कि ये भगवान मैंने ऐसा क्या किया था निश्चित कुछ किया था क्योंकि उसको किसी से बैर नहीं है उसको किसी से मोह भी नहीं है और भी उसको क्या पड़ा है कि एक को सजा दे और एक को पुरस्कार सचमुच में पुरस्कार और सजा तो हम ही चुनते हैं हम ही चुनते हैं कि हमको पुरस्कार चाहिए और हम ही चुनते हैं कि हमें हम सजा चाहिए हम ही बोलते हैं कुछ ऐसे फल जो जहरीले होते हैं और जब वो परिपक्व हो जाते हैं तो उसके बाद में उस जहर को हमें ही नीलकंठ की तरफ पीना पड़ेगा क्योंकि हमको इसी का नाम तितिक्षा है जब हमको वो जो कष्ट मिलते हैं हमारी अपनी गलतियों की सजा के रूप में तो उनको हमको स्वीकार करना हमारा अधिकार है कर्तव्य है या कहला मजबूरी है क्योंकि उससे हम भाग्य कभी नहीं जा सकते यही बात हमको अगर समझ में आती है तो फिर हमारा व्यवहार क्या होगा क्या हम उस चोर को चोरी करने देंगे क्या उसकी हम पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेंगे वो तो शिवजीत है हमको रिपोर्ट नहीं करना है देखो यहाँ पर जो आध्यात्म है वो ये कहता है कि आपकी विजन चेंज करना है आपकी दृष्टि बदलना है आपका व्यवहार नहीं बदलना है आपका व्यवहारिकता में कोई परिवर्तन नहीं आना है आप अगर सोचोगे कि ये मिठाई भी शिव है और ये कचरा भी शिव है तो मिठाई की जगह कचरा तो नहीं खाओगे आप इतना तो विवेक जीवन का हमको व्यवहार के रूप में रखना ही पड़ेगा अगर कोई आपके घर में चोरी करता है आपका अधिकार है आप उसको उसकी रिपोर्ट करिए उसको पकड़ने का प्रयास करिए कोई पैसा आपका हो जाता है आप उस पर अपना अधिकार बताइए उसको वापस लेने का प्रयास करिए लेकिन सतत हृदय के अंदर एक प्रेम का भाव हो हृदय के अंदर कभी क्रोध पैदा न हो चाहे आपको ऊपर से क्रोध करना पड़े उसको डांटना पड़े चिल्लाना पड़े लेकिन हृदय के भीतर के भीतर के भीतर एक शांत चित्त स्थिरता पैदा हो जाती क्या हम जानते हैं कि हमारे ही कर्म है जो हमें कष्ट देते हैं अगर ये पैसे लेके भाग गया उधार लेकर वापस नहीं चुकाया मेरा ही धरण कर लिया मुझ पर झूठा आरोप लगा दिया मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को आँच लगा दी इन सब के पीछे हमारे अपने कर्म हैं और यही हम जब दृष्टि रखते हैं तो हमारे हृदय से मलिनता समाप्त हो जाती व्यवहार करने का नजर तरीका नहीं बदला अभी भी हम चोर की रिपोर्ट करेंगे मुकदमे का सामना करेंगे सांप आ जाएगा तो उसको बाहर घर के बाहर भगाएंगे हमको ऐसा नहीं करना है कि सब शिव है सोच के सांप के सामने पैर रख दो तो कि लोग काटो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमको तो वो करना है जो हम करते आए हैं। एक सामान्य जीवन जी रहे हैं तो इसे हमको जीने के लिए जो कुछ करना है अपने जीवन की और सुखों की रक्षा करने का जो हम प्रयास अब तक करते आए हैं उसको वैसे ही करना है लेकिन नज़र बदल गई अगर मेरे किसी सहायक ने नुकसान कर दिया तो मुझे मेरे कर्तव्य के रूप में उसे समझाना भी है डांटना भी है या सजा देना है तो ये मैं वैसे ही करूँगा लेकिन उस डाट में उस क्रोध में वास्तविक उबाल कुछ भी नहीं होगा ये मुझे उस क्रोध का अभिनय करना है उस डाट का अभिनय करना है क्योंकि मेरे अंदर वो शांत चित्तता के भीतर क्रोध के लिए कोई स्थान ही नहीं क्योंकि जहाँ पे प्रेम है जहाँ प्रेम है वहाँ पर इन अंधेरों की कहीं उपस्थिति की संभावना नहीं क्योंकि प्रेम प्रकाश है और हृदय की मलिनता अंधेरा है हृदय में जिसके प्रेम है वहां पर कभी भी अंधेरा रह ही नहीं सकता क्योंकि अंधेरे की ऋणात्मक सत्ता है प्रकाश की धनात्मक सत्ता है अंधेरे को दूर करने के लिए अगर हम सोचें किसी कमरे के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या हम मोल बाल्टी में भर के अंधेरा बाहर फेंक देते हैं बोरियों में भर के अंधेरा बाहर फेंक देते हैं इस अंधेरे को गोली मार देते हैं किसी भी तरीके से ये अंधेरा दूर नहीं होगा लेकिन प्रकाश करने के बाद एक दीपक जलाने के बाद हम उस अंधेरे को कहेंगे भाई साहब रुक जाओ तो भी नहीं रुके क्योंकि उसकी सत्ता वहाँ पर हो ही नहीं सकती प्रेरणात्मकता तो अपने आप चली जाएगी तो हृदय में जब प्रेम पैदा होता प्रेम और मोह में फर्क है हम कभी कभी मोह और प्रेम को एक ही चीज़ समझते हैं मैं मेरे बच्चे को बहुत प्यार करता हूँ ये प्यार नहीं मोह है क्यों कि उस प्रेम में समग्रता नहीं वो प्रेम सीमित दायरे में उस प्रेम के क्षेत्र के बाहर ढेर कुछ वो है जो प्रेम नहीं पा रहा एक बच्चे को आप प्रेम करते हो हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको आप प्रेम नहीं करते ये सीमित दायरा है ये मोह का दायरा है प्रेम का दायरा सीमित हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रेम तो आपके भीतर होता है जहां पर कि मोह घृणा ईर्षा प्रतिस्पर्धा इन सब का निवास होता है लेकिन जहां प्रेम का दीपक जल जाता है तो फिर न घृणा रहती है न प्रतिस्पर्धा रहती है न ईर्षा रहती है फिर ऐसे में हम बाहरी व्यवहार चाहे करें जो हमको सांसारिक रूप से हमारे सुखों की रक्षा करने के लिए हमारे जीवन की रक्षा करने के लिए ज़रूरी है हम वो सब करें लेकिन हमारे भीतर की कड़वाहट कभी पैदा नहीं होती प्रतिस्पर्धा करेंगे लेकिन वो फिर स्वस्थ होगी टाइम खींचने वाली प्रतिस्पर्धा या वो प्रतिस्पर्धा जिसमें सब कुछ जायज़ है ऐसी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है प्रतिस्पर्धा तब अच्छी होती है जब हम सामने जिससे प्रतिस्पर्धी है हमारा खड़ा उससे भी मोहब्बत करते हैं उससे भी प्रेम करते अगर आप खेलों को देखो खेल क्या है जिसे पुराने समय की बात करें और आज की बात करें पुराने समय में अगर दो खिलाड़ी खेल खेल रहे हैं कोई सारे उदाहरण ले लो चाहे वो कुर्सी लड़ रहे हों चाहे वो चेस खेल रहे हों बैडमिंटन खेल रहे हों क्रिकेट खेल रहे हों ये इसलिए था मनोरंजन का साधन वहां था वहाँ एक दूसरे से कोई प्रतिस्पर्धा ईर्षा घृणा नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं क्योंकि खेल का मतलब होता है मनोरंजन मनोरंजन व्यायाम और साथ ही साथ हमारे शारीरिक स्वस्थ रहने के लिए जो हमको आवश्यक है मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक है वो सब कुछ उस खेल से मिल जाता है समय के साथ विकृतता आती नहीं खेल आज जब दूरदर्शन में खेल होता है तो उसमें करवाहट भी चरम पर हो जाती दोनों में फर्क है अब खेल खेल नहीं रहेगा खेल प्रतिस्पर्धा हो एक घड़ा का अखाड़ा हो गया हमको किसी की आलोचना नहीं करनी इस मंच से हम किसी का आलोचना करने का अधिकारी भी नहीं हैं लेकिन हम तो अंतर्मुखी होकर ये इंट्रोस्पेक्शन करें अंतर्मुखी होकर ये सोचें चिंतन करें हम अपने बारे में सोचें हमको सारे संसार को नहीं बदलना हमको अपने आप को बदलना सारे संसार को जो बदलने चलते हैं वो स्वयं बिगड़ जाते हैं संसार को बदलने की राह में हमारा अहंकार सातवें आसमान पर चला जाता कि हम नेता बन जाते हैं लेकिन हमको यहाँ एक प्रेमालु व्यक्ति बनना है जो एक सामान्य से स्तर पर अपने आप को ठीक करे अपने भीतर जाके भीतर के अंधेरे को तोड़ते आध्यात्मिक यहीं पर सबसे बड़ा मकसद है क्योंकि हमारे भीतर जो अंधेरा है उस अंधेरे को हम पकड़ पकड़ के दूर नहीं कर सकते हम के घृणा मत करो घृणा मत करो हम ईर्ष्या मत करो और किसी से बुरी प्रतिस्पर्धा मत करो क्रोध मत करो ऐसा कहने मात्र से न क्रोध रुकता है न प्रतिस्पर्धा रुकती है न ईर्ष्या न घृणा रुकती हमारे हृदय में चाहे अनजाने ये सब अपना घर बना अपने हृदय में अगर हम चाहते हैं कि इस हृदय के अंदर से इन सब को हम तिलांजलि कैसे दें कैसे हृदय में क्रोध ना आए कैसे हो कि हम स्थिर चित्त बने रहें कैसे हो कि हम कठिन परिस्थितियों में दृढ़ बने रहें तो उसके लिए हमारे हृदय के अंदर एक प्रेम का दीपक जलाना पड़ेगा उसके बिगर कोई तरीका नहीं है कि इन सब चीज़ों को हम इनको हटाना नहीं पड़ेगा इनको कहो घृणा थोड़ी देर रुक जाओ प्रतिस्पर्धा थोड़ी देर जाओ लेकिन ये नहीं आएंगे क्योंकि उस प्रकाश के सामने अंधेरा आ ही नहीं सकता सूरज के सामने आप बोलो अंधेरे को क्या आइए उसकी हिम्मत ही नहीं आने की ऐसे ही हृदय के अंदर जब प्रेम का प्रकाश होगा तो किसी भी घृणा प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या या किसी भी ऋणात्मक भावना की हिम्मत ही नहीं है कि आपके हृदय में वो पैर पसार सके वर जन्म भी ले सके इसलिए हजार समस्याएं हैं इलाज एक है कि अपने हृदय के अंदर प्रेम पैदा लेकिन कैसे क्योंकि हम चाहते हैं हृदय में प्रेम चाहते हैं कि हमारा हृदय इतना शांत प्रसन्नचित आनंदित रहे किस जीवन को हम खेल की तरह ये जीवन हमारा एक टेस्ट मैच लेकिन ये कब हो सकता है जब वो हम सफलता पूर्वक हमारे भीतर एक दीपक प्रेम का जरा सा लेकिन ऐसा करने के लिए हमको अपने अपनी दृष्टि बदलना है अपने विजन चेंज करना है और हरिहर आश्रम जहाँ पर हमारे परमेश्वर हमारे गुरुदेव उनके आगे से यहाँ पर जो कार्यक्रम होते हैं उसका एकमात्र उद्देश्य है कि एक व्यक्ति की बदलना, नहीं बदलना, है, कपड़ा नहीं बदलना है। आपका जीने का तरीका नहीं बदलना है आप घर में पूजा करते हो तो करते रहिए नहीं करते हो तो मत करिए आप खूब सारे तीर्थों पर जाते हैं तो जाते रहिए न जाते तो मत जाइए लेकिन आपको अपनी नज़र बदलना है आपको बाहरी रूप से बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं आप लूगी पहन के आ सकते हो जींस पहन के आ सकते हो धोती पहन के आ सकते हो पजामा पहन के आ सकते हो यहाँ पर किसी तरह का बाहरी आडंबन का कोई मायना नहीं है अगर महत्व तो है तो हमारी दृष्टि बदलने की और हमारे आश्रम की जो यहाँ पर सब लोग हम आते हैं अच्छी तरह से सब जानते हैं कि एक ही प्रार्थना है कि परमेश्वर मुझे वो दृष्टि दे जिससे तू इस संसार को देखता है आप कल्पना करिए अभी हमने बात करी एक सर्वोच्च सत्ता की जो समस्त धर्मों से परे है कोई भी धर्म की सीमा में वो बांधा नहीं जा सकता उस असीम को किसी धर्म की सीमा में कैसे बांध लोगे आप कैसे कह दो कि परमेश्वर सिर्फ मेरा है जब उसने पूरा ब्रह्मांड बनाया है या तो फिर ये कह दो कि हमारा परमेश्वर अधूरा है वो पूरा ब्रह्मांड नहीं बना सकता आधा ब्रह्मांड बनाया उसने आधा और लोगों ने बनाया या फिर इस बात को स्वीकार करो कि आपका परमेश्वर अगर सर्वेश्वर है तो और उसने सब ब्रह्मांड बनाया है तो वो संपूर्ण है उसमें आप अधूरे पंखी आरोपण कर ही नहीं सकते अपमान मान ले सकते कि वो परमेश्वर अधूरा हो सकता है तो वो परमेश्वर पूर्ण है और उससे एक पूर्ण <coughs> ब्रह्मांड का जन्म हुआ तो हम विज़न दृष्टि बदलने की बात करते हैं तो हमारे को कुछ न कुछ दिशा निर्देश चाहिए होते हैं कि हम कैसे दृष्टि बदलें और हमारे देश में कई विद्वान हुए हैं हजारों वर्षों से कई ऋषि मुनियों ने दृष्टि से ज्ञान प्राप्त किया इस बात को बहुत गंभीरता से समझने की ज़रूरत है ज्ञान एक तो बाहर से आता है एक बहुत बढ़िया कलाकार एक बहुत बढ़िया जोहरी एक बहुत बढ़िया डॉक्टर बहुत बड़ा इंजीनियर ये सब बाहर के ज्ञान से बनते हैं मैं डॉक्टर हूँ तो मैंने बाहर से ज्ञान प्राप्त किया है बड़े क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया है स्कूल में गया कॉलेज में गया मेडिकल में गया वो एक एक चीज़ समझी उनको और मैं क्रमबद्ध तरीके से अपने बाहरी ज्ञान को निखारता चला गया और एक अनुभव प्राप्त करते हुए एक व्यवसाय करने शुरू किया डॉक्टर बनकर लेकिन ये ज्ञान मुझे कहाँ तक ले जाएगा माथ मेरी रोटी रोजी कमाने या समाज की सेवा अगर मेरे हृदय में होगी तो अन्यथा वो भी जरूरत नहीं है बस यहाँ तक लेके जाएगा लेकिन क्या इससे मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा आप अपने आप से पूछिए सचमुच मैं इसमें जीवन की पूर्ण सार्थकता नहीं अधूरी सार्थकता है पहली सार्थकता है अन्न यानी हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं वो मूलभूत आवश्यकताएँ जरूर पूरी हो जाएगी अन्न मिल जाएगा लेकिन क्या मेरी पारमार्थिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी? अगर मैं कितना भी अच्छा डॉक्टर बन गया कितनी भी खूब मरीजों की देखभाल कर ली काफ़ी सारा धन भी इकट्ठा कर लिया क्या मरने के समय मैं अगर सेवावलोकन करूं, अपने जीवन का, कि मैंने पीछे मुड़ के देखूँ कि मैंने क्या किया तो क्या मैं पूर्ण संतुष्ट रहूँगा क्या मुझे लगेगा कि मैंने अपने साथ न्याय किया कि मैंने इतना बैंक बैलेंस है इतना घर में सोना है घर का मकान है इतनी कार है क्या इससे मेरे हृदय को संतोष मिल जाएगा अगर मुझे मरने के समय परमेश्वर सामने खड़ा होकर पूछे बस अगले मिनट में तुझे मैं ले जाऊँगा शरीर छोड़ना और अब एक मिनट बचा है तुम अपने जीवन का सेवावलोकन करो और ये बताओ कि क्या इस जीवन से तुम संतुष्ट हो अब अगली बार तुम्हें फिर मानव बनाएंगे लेकिन दस हजार साल बाद लेकिन ये तो अब तुम्हारा एक मिनट का और बचा है तो उस समय आपके हृदय पर कोई असर हुआ क्या ये तो वैसी बात है जैसे ध्रुव महाराज प्रश्न थे वैसा ही पश्चाताप ऐसा ही पश्चाताप होगा अरे मैंने क्या किया मैं जिन चीजों को एकत्रित करके पूरा जीवन नष्ट करा तीन का भी साथ में जाने से इंकार करता है और जो मेरे साथ जा रहा है वो मैं एकत्रित करना ही भूल गया अब मेरे अपना कर्म का धन जो मेरे साथ जा रहा है वो शायद ढेर सारे दुष्कर्मों से भरा हुआ है बहुत सारी ईर्षा से जब धन कमाया जाता है प्रतिस्पर्धा से धन कमाया जाता है घृणा से जब धन कमाया जाता है तो सारा धन कलुषित हो जाता है उस कलुषित धन को मैंने कमाया धन तो साथ नहीं जा रहा पर ये कलुषितता साथ में जा रही इस बात को अगर हम उस मरने के अंतिम क्षण में समझ सकते हैं तो अगर थोड़ी सी हमें हम समझो तो हम आज भी समझ सकते हैं। अगर आज ये बात अगर समझ में आती तो हृदय में प्रेम का दीपक जलाने में कोई देरी नहीं हृदय में प्रेम का दीपक बहुत आसानी से जल जाएगा एक समय था जब विज्ञान को धर्म से उल्टा समझा जाता था बोलते हैं कि धर्म और विज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं लेकिन ये तो वैसे ही बात हुई कि हम कहें कि एक नीव शिखर की विरोधी है सचमुच में विज्ञान और धर्म में कोई विरोध नहीं है विज्ञान का तरीका अलग है धर्म का तरीका कुछ अलग है लेकिन शिखर दोनों का एक है इस बात को मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपके साथ कह सकता हूं क्योंकि सत्य की खोज दोनों करते हैं विज्ञान भी सत्य की ही खोज करता है और विज्ञान सच्चे विज्ञान में ये दिमाग का खुलापन है ओपन माइंडेडनेस है कि वो अपनी ही मान्यताओं को इनकार करने में कभी भी हिचकता हिचकिचाता नहीं जो मान्यताएं सैकड़ों साल तक अपना अधिकार जमा के मनुष्य के दिमाग पर राज करती हैं वो मान्यताएं है भी क्षणभर में समाप्त की जा सकती क्योंकि अगर जो मान्यताएं समाप्त न की जा सकें तो वो जड़ता है वो आग्रह है और आग्रहों से विज्ञान नहीं चलता विज्ञान चलता है सत्य की निरंतर प्रतिबद्धता से खोज से सत्य की खोज निरंतरता से और प्रतिबद्धता से अगर उसमें निरंतरता और प्रतिबद्धता नहीं है और जो स्थापित सत्य है उस सत्य को परम सत्य मान लें तो इससे बड़ी मूर्खता हमारी खुच गई <laughs> न्यूटन का भी नियम साढ़े तीन साल तक अकाट्य रहा लेकिन उसको जमीन पर आने में एक मिनट की भी देर नहीं लगी जब आज से करीब पाणों वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने अपना तर्क रखा अपने ऑब्जर्वेशन्स अपने निष्कर्ष सामने रखें और बताएं कि ये जो न्यूटन के नियम हैं इनमें खोट है, गलत है तो कुछ ही हिचक के बाद थोड़े ही समय में ये बात समझ में आ गई कि अति विशाल स्तर पर तो ठीक है हमको चंद्रमा की कलाओं की गणना करना है अगर हमको चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की कलना करना है तो वहाँ तक तो हमारा गणित ठीक बैठता है आज भी अगर हम ये कहते हैं कि हमको यहाँ से मंगल ग्रह पर जाना है और गणित लगाते हैं तो न्यूटन के सारे नियम ठीक बैठते हैं लेकिन जब सूक्ष्म सूक्ष्म और सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर जाते हैं तो वो सारे नियम गलत सिद्ध होते चले जाते ये बात चूँकि विज्ञान का मूल रहस्य है इन पर भी हम अपने आश्रम में चर्चा करते हैं सिर्फ इसलिए चर्चा करते हैं कि हम इस बात को समझें कि जड़ता हमको कहीं भी नहीं ले जाती अगर कहीं ले जाती है कोई चीज़ तो है हमारे दिमाग की खुली खिड़कियाँ अगर हमारे दिमाग की खिड़कियां बंद हैं तो वो हमारे दिमाग का ज्ञान सड़ जाता है अगर हमारे दिमाग की खिड़कियाँ खुली हैं आज हमारा कुछ भी मान्यता है कैसी भी मान्यता हो उस मान्यता में ये मान्यता बिल्कुल भी नहीं है हम कि अपने विरोधी की बात ही नहीं सुनेंगे या वो जो नई बात सामने आई उसको हम स्वीकार नहीं करेंगे अगर ऐसी चढ़ता है कि हम विरोधी की बात भी नहीं सुने जो नई चीज आई संसार में हम उसको स्वीकार नहीं करें हम तो वही जो हमारे धर्म की किताब में लिखा है वही बस उससे एक कदम आगे नहीं बढ़े ऐसी जड़ हमारा विकास होते इसलिए मूलतः अध्यात्म भी परम सत्य को खोजता है फर्क एक है विज्ञान और अध्यात्म दोनों सत्य की खोजें परम सत्य की खोजें लेकिन यात्रा विज्ञान की बाहर से और आध्यात्म के भीतर से मनुष्य के अस्तित्व के भीतर जब वो अपना खोज करता है तो वो आध्यात्म है और वो संसार के रास्ते से जब वो खोज शुरू होती है तो वो खोज विज्ञान है दोनों के अब बहुत करीब होने की घटना हम कुछ पिछले दशकों में देख चुके कि विज्ञान और अध्यात्म की बहुत गरीबी और कुछ दशकों से हम कई ऐसे प्रयोगों के बारे में जानते हैं जिसमें ये कहा जा सकता है कि आध्यात्म और विज्ञान अब एक साथ समानांतर चलने लगे क्या एक छोटी सी मैं आपको पाँच मिनट दूंगा इस बारे में बताने में कि जब हम विज्ञान की बात करते हैं भौतिक शास्त्र की बात करते हैं तो हम जड़ पदार्थों की बात करते हैं हमारी नजर में जड़ पदार्थ होते हैं मात्र जड़ पदार्थ एक पिंड होता है एक बल होता है एक चुंबक होता है प्रकाश होता है या उषमा होती है लेकिन हम उन प्रयोगों में प्रयोगकर्ता को ही भूल जाता उस प्रयोगकर्ता को भूल जाते कि ये भी प्रयोग का हिस्सा है वहाँ हमारी गलती होती है और यही गलती आइंस्टीन के समय से होती चली आई थी सॉरी न्यूटन के समय से होती चली आई थी लंबे समय तक ये गलती जारी रही साढ़े तीन साल तक लोग प्रयोग करते रहे कि पिंडों पर प्रयोग करता है, बलों पर प्रकाश पर चुंबकत्व पर प्रयोग करता है, और पात्र है कि हाँ अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जब हिसिन नाम के एक वैज्ञानिक ने उसमें अपने आप को भी शामिल करा स्वयं की चेतना को भी शामिल करा तब परिणाम अनपेक्षित आ जाए क्योंकि आप इसको एक बहुत इतनी सिंपल सी बात क्यों नहीं समझ में सैकड़ों साल तक वैज्ञानिकों को कि एक कार का इंजन कार को चलाता है और आप कितनी भी पर क्या वो विज्ञान किसी भी कैलकुलेशन से बता सकता है कि ये लाल वाली कार दाए उड़ेगी मुड़ेगी कि, कि सीधे चले जाएंगे क्योंकि वहां पर एक चैतन्य बैठा हुआ है उसके अंदर ड्राइवर के रूप में जो निर्णय लेकर चला था कि मैं दाएं मोड़ूंगा लेकिन चौराहे पर आते आते तो उसका मोड बदल गया कि नहीं आज तो पहले बाएं क्या वो स्वातंत्र शक्ति को विज्ञान क्यों भूल गया था वहां पर एक मनुष्य की गलती थी और वो गलती पिछली सदी में सुधार ली गई कि कोई भी प्रयोग मात्र पिंडों पर और ऊर्जाओं पर आधारित नहीं हो सकता है। जब तक कि उस प्रयोग में प्रयोगकर्ता को भी शामिल न कर दिया जाए ये एक बात समझने में थोड़ी सी कठिन है क्योंकि कठिन न होती तो कब की समझ में आ गई होती सरल है लेकिन एक सबसे मूल बात की ओर उंगली उठाती है कि संसार पर उंगली उठाना आसान है इस उंगली की और इसी उंगली को उठाना बड़ा कठिन संसार पर आप उंगली उठा दो ये, ये, ये संसार के बारे में बड़ी आसानी से टिप्पणी कर सकते हैं सबसे कठिन टिप्पणी होती है इस उंगली के द्वारा इसी उंगली पर तभी अंग्रेजी में कहावत है इट इज डिफिकल्ट टू सी दी पिक्चर वेन यू आर इन फ्रेम। अगर आप ही फ्रेम में हो आप ही चित्र में हो तो चित्र को देखोगे कैसे बड़ा कठिन है चित्र को देखना अगर आप फ्रेम के अंदर यही कारण है कि उंगली इस उंगली से हम संसार को दिखाते चले गए और इस उंगली को ही भूल गए तो ये हमारी मूल अवधारणा है इस आश्रम की जहाँ पर हम विज्ञान संबंध अध्यात्म का अध्ययन करते हैं विज्ञान हमारा दुश्मन नहीं है मार्ग प्रदर्शक है विज्ञान चूंकि हमारा साथी है वह भी सत्य की खोज में वो बाहर से खोज रहा है भीतर से खोज रहा है कई बार हमको किसी भी शिखर पर जाने के कई रास्ते होते दक्षिण से उत्तर से पूरब से ईशान से किसी भी दिशा से हम शिखर पर जा सकते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि कोई और जो रास्ता चुन रहा है वो गलत है ऐसे ही विभिन्न धर्मों के भी रास्ते हैं लेकिन हम धर्म की सीमाओं में जो मनुष्य निर्मित धर्म है, उनकी सीमाओं में जब बंध जाते हैं तो हमारा निश्चित रूप से परम सत्य की ओर का विकास रुक जाता है पक्का वो विकास तब तक, तक नहीं हो सकता जब तक हमें उन बेड़ियों से बाहर आने की हिम्मत नहीं है इसलिए हमारा कठोपनिषद बड़े प्रखर रूप से कहता है कि नय आत्मा बलहीन लभ्य में बहुना श्रुते यमयर्णते न लभ्य शेष आत्मा विवरणते तन यानी यह आत्मा का ज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन आत्मबोध बलहीन व्यक्ति के लिए नहीं है यह आत्मबोध उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसमें इन बेड़ियों के बाहर आने का साहस इन बेड़ियों में जकड़े रहने का जिसमें दुर्बलता है जो इन बेड़ियों को तोड़ने में अक्षम है या उस सुरक्षा के घेरे में अपने आप को बड़ा आनंदित महसूस कर रहा है और बाहर आके उस अनजान घेरे के बाहर कूदने का जिसमें साहस नहीं है क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि सुरक्षा के घेरे के बाहर आऊंगा तो क्या होगा उस व्यक्ति के लिए आत्मबोध नहीं इसलिए ये यमराज ने नचकेत को जो शिक्षा दी उसमें उन्होंने प्रबलता से कहा कि नया मात्मा बलहीन लभ्य थे बलहीन व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त करने के पहले आपको भूलना होगा कि मैं मुस्लिम हूँ हिंदू हूँ क्रिश्चन हूँ ब्राह्मण हूँ पढ़ा लिखा हूँ हिंदुस्तानी हूँ इन सब बातों के बाहर आना पड़ेगा जब तक ये बात हमारे हृदय में नहीं उतरेगी तब तक शुद्ध आध्यात्मों को हम नहीं समझ सकते सत्य की खोज में ये बाधाएं हैं सत्य की खोज में प्रतिबद्धता के प्रति ये परीक्षा है अगर आप प्रतिबद्ध नहीं हो फुली कमिटेड नहीं हो तो आप इस राह पर आगे नहीं बढ़ सकते कहीं आपको बंसी वाला रोक लेगा तो कहीं पे काबा रोक लेगा तो कहीं पे आपको क्रॉस रोक लेगा कहीं ना कहीं पर किसी रूप में हम अटक जाएंगे किसी न किसी रूप के अंदर हमारी विकास की यात्रा थम जाएगी ये सारी परीक्षाएं ये योगी योगिनियं हैं जो आपको रास्ते पर भटका देती हैं निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य से दूर ले जाती है क्यों ले जाती हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि संसार के खेल को चलता रहना दें क्योंकि इसमें से जो व्यक्ति इस खेल के बाहर आ जाता है वो खिलाड़ी बन जाता है हम खिलौने बने रहते हैं पूरे जीवन हम खिलौने बने रहते हैं और उन शक्तियों के द्वारा मोहरों की तरह खेले जाते हैं जो संसार को बनाए रखने में हमारे हृदय में भेद पैदा करने में विश्वास रखती है जो हमारे हृदय के अंदर कलुषितता प्रतिस्पर्धा घृणा ये भर भर के संसार में दौड़ाते रहते हैं और हमारे को इस संसार की जो सुंदरता है इस संसार की लय है जो इस संसार का शिव का नृत्य है उस नृत्य से दूर कर देते हमको अगर वास्तव में इस नृत्य के साथ लय ताल से इस जीवन को नृत्य की तरह जीना है आनंद की तरह मनाना है मोहब्बत से लोगों के बीच रहना है और सबसे बड़ी बात अपनी नज़र बदलना है तो हमको कुछ न कुछ छोटा छोटा गाइडेंस जो हमको गुरु देते हैं वो करना पड़ता कोई बहुत बड़ा गाइडेंस नहीं है यहाँ पर हम कभी नहीं कहते हैं कि पालथी मार के बैठ जाओ इतने देर तक कि मृत चरण लोग उस पेपर बैठ जाओ अभी तक कि हम किसी को यहाँ पर एक बात नहीं ये भी नहीं कहा कि ऐसे चले जाओ वहाँ पर गुफा में चले जाओ ये कपड़े बदल करो ये फलाना उपवास करो ये फलाना देवता की पूजा करो पूजा के नाम पर मात्र हम अपने गुरुदेव के चरणों की पूजा करते हैं वो हमारा सम्मान देने के उनकी कृपा हम इतने भी वो नहीं हो सकते कि गुरुदेव के तो प्रति निठल हो जाए हम उस परमेश्वर के रूप में उस गुरुदेव की ही और उनके चरण के चरण है आदिशंकर के चरण हैं वो सबके चरण हैं उन सब गुरुदेवों के चरण हैं और हमारे गुरुदेव से एक बार किसी ने पूछा आप किसकी पूजा करते तो उनका उत्तर क्या था वो बड़ा मोहक उत्तर था जिस उत्तर की मुझे कभी भी आज तक कोई समानांतर उत्तर प्राप्त नहीं हुआ कहीं किसी से उनका उत्तर था जो जो अपने इष्टों की मोहब्बत से सेवा करते हैं जो जो अपने इष्टों की मोहब्बत से अर्चना करते हैं मैं उन चरणों का पूजा उनके उन सेवकों के चरणों का पूजा याने जो जो अपने इष्टों की चाहे वो मुस्लिम हो अपने बाबा के प्रति पूर्ण समर्पित है अगर कोई सिख है और गुरु ग्रंथ साहब की तरफ पूरी तरह समर्पित है अगर कोई वैष्णव है और वो श्रीमद भागवती श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पित है तो बोलते इन सब के चरण रजों का मैं पूजक हूँ कि जो जो भी अपने अपने क्योंकि मैंने तो भगवान ही देखे लेकिन इन सब तो देखे हैं अपने अपने इष्ट के रूप में तो मैं तो इनके चरण रजों का पूजक ये सार्वभौमिकता है ये यूनिवर्सल विजन है और इसी विजन की मैं जबरदस्त उनका कायल हूँ तो इस बात से क्यों वहाँ सीमा नहीं है असीम को हम सीमा में बांध के नहीं चलते उस असीम को असीम के रूप में ही मानते हैं वो सर्वकर्ता को सर्वेश्वर के रूप में ही मानते हैं वो ऐसा नहीं मानते कि सिर्फ हमको परमेश्वर ने बनाया वो हमारा रक्षक है और लोगों का नहीं सेग्रिकेशन नहीं है लिमिटेशन नहीं है भेद भाव नहीं है और यही एक भावना है जो वसुदेव कुटुम्बकम की भावना है हम पूरे एक विश्व एक ग्राम है पहले कहा जाता था अब तो हमारे संचार के साधनों ने इसे ऐसे जोड़ दिया जैसे वास्तव में हमारा एक विश्व एक कुटुंब है हम जाने आने के और संचार के साधन हमारे को आज एक सूत्र में है, ले होगा होगा। लेकिन सबसे बड़ा कल्याण तो हमारे इसी जीवन में होगा चलो आप बताओ क्रोध से भरने से आपको क्या मिल जाता है घृणा अगर आप में लगा भर जाए तो हमको क्या मिल जाता है कौन सा हम परमात्मा काम करते मुझे क्या मिलता है क्यों नींद मैं इसको आनंद से जीव मौज से जीवू शिव की तरह आनंद से इस जीवन को नृत्य की तरह अगर ऐसा करना है तो उस जीवन के प्रति हमारे नजरिए को बदलना चाहिए। अगर हमारा नजरिया नहीं बदलेगा तो हम इस जीवन को सिर्फ कड़वा कड़वाहट से मात्र कड़वा कड़वाहट से और उस कड़वाहट में किसी का कोई योगदान नहीं तुम बोलोगे मेरा लड़का अच्छा निकल जाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता कोई बोलता है कि मेरी बीवी अच्छी निकल जाती तो मेरा जीवन सफल हो जाता कोई बोलते मेरे को बस इतना धन मिल जाता तो सफल हो जाता हर एक के पास अपने जीवन को ठीक हो जाता ये कहना कि बहुत सारे कारण हैं सचमुच में ऐसा कुछ भी नहीं जीवन बहुत सुंदर है ये जीवन बहुत आनंद है और विशिष्ट है किसी भी दो व्यक्तियों का जीवन एक जैसा नहीं है बाहर रूप से आप देखो हर एक का जीवन भिन्न भिन्न है उन भिन्नताओं के बीच में भी एक सिमिलरिटी है एक अच्छा ही है एक स्वर्णता है एक आत्मीयता है भिन्न भिन्न गहनों में जैसे स्वर्ण है वैसे ही भिन्न भिन्न भिन परिस्थितियों में भिन्न भिन्न भिन भिन व्यक्तियों में सबके बीच में एक चैतन्य है उस चैतन्य का दृष्टा आनंद से लबरेज होता है और फिर हम जैसे गीता को शाश्वत ग्रंथ मानते हैं गीता को कहते हैं कि ये परमेश्वर की स्वयं की वाणी है तो वो खुद कहते हैं कि सभी धर्म की सीमाओं को लांग मेरे पास आ जाता जब वो कहते हैं मैं वो मैंने कृष्ण नहीं कृष्ण तो तुमने नाम दिया है मैं तो वो चैतन्य बोल रहा है परमेश्वर सर्वेश्वर बोल रहा है ये ब्रह्मांड का कर्ता बोल रहा है कि तुम मेरे पास आ जाओ सर्वधर्म परिचित जब मामे कम शरण जब वो, वो इसलिए कहते हैं कि तुम जिन धर्म की सीमाओं में बंध गए हो उससे बाहर आने के पहले मुझे नहीं मिल पाओ अन्यथा मैं भी छोटा सा देवता बनकर तुम्हारा वो काम पूरा कर दूंगा जो तुम मांग रहे हो कि मेरे बच्चे की नौकरी लगा दे मैंने बच्चे का विवाह कर दिया और मेरे घर में जो उदाहरी है उसको पूरी कर दे तो बोले मैं भाई वो छोटा सा देवता बनकर तुम्हारा वो कार्य कर दूंगा लेकिन अगर तुम उन सब के बाहर आके मुझे प्रेम करोगे तो तुम समस्त धर्म की सीमाओं को लांग कर तुम्हारा प्रेम मुस्तक आ जाएगा अगर तुम सच्चे हृदय से अपने इष्ट को प्यार कर दो किसी दो व्यक्तियों के इष्ट भिन्न भिन्न दिखाई दे सकते हैं लेकिन भिन्न भिन्न है नहीं वो सब एक ही है जो सर्वेश्वर है या सबका पिता है हम अगर वास्तव में ईमानदारी से अपने इष्ट का अर्चन करते हैं इष्ट को प्रेम करते हैं तो वो समस्त धर्म की सीमाओं के बाहर जाके परमेश्वर तक पहुंच जाता है। वो धर्म की सीमाओं में नहीं निपटकता और धर्म के सीमाओं में रखकर अगर हम धर्म की अवधारणा से हम अगर प्रेम करते हैं तो प्रेम हमारा सीमित हो जाता मोह का रूप ले लेता है सीमित प्रेम मोह में बदल जाता है असीम प्रेम मोहब्बत में बदल जाता है तो मोहब्बत करना है मोह नहीं मोह और मोहब्बत दोनों बहुत उल्टे हैं मोह आपको कर्म फल में बांध देती है मोहब्बत प्रेम आपको कर्म फल से मुक्त करता है तो हमारे हृदय के अंदर एक दीपक एक रोशनी जिसकी आज हमको सबको बहुत ज़रूरत है ताकि मरने के क्षण आने के काफ़ी पहले हम ईश्वर से कह सके भगवान आज ले जाता तो आज लेता मैं तो आनंद में मग्न हूँ तो यहाँ भी रहे तो आनंद में हो तो ले चले तो भी मस्त हूँ यह भावना जिस दिन आ जाए समझ लेना हमने अपने जीवन को मानव जीवन को सार्थक कर लिया और फिर अगर ये भावना अभी तो मर मरने जाऊँ अभी तो मेरा बच्चे का ब्याह बाकी है अभी तो मेरा फलाना काम बाकी है अभी तो ये बाकी जब तक ये भावना है तब तक, तक हम एक ऐसे खींच में है कि जहाँ अगर हमको एक मिनट का नोटिस मिल गया कि बस अगले मिनट तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है तो हम पोखला जाएंगे वास्तविक धार्मिक व्यक्ति मेरी अंतिम बात कह समय समाप्त होकर बोझ तैयार हो जाता है कि वास्तविक धार्मिक व्यक्ति वो है जो मृत्यु का इंतजार करे जो इंतज़ार करें कि वो ही मेरी वास्तविक प्रेयसी है जो मुझे कम वर्ण करे कम मिले तो मैं इस शरीर के कष्टों से तो मुक्त हूँ बाकी तो कोई कष्ट ही एक ही कष्ट है जो मुद्दा होता जा रहा हूँ शरीर विजर्जर हो रहा है कमजोर हो रहा है तो इस कष्ट से तो मुक्ति वही दिला सकती है वही मेरी प्रेयसी है वही मुझे इन कष्टों से दूर कर सकती है। तो ये इंतज़ार आप मृत्यु का करें न कि मृत्यु आपका इंतजार करें कि बस ये कब मेरे चुंगल में फंसता है इसलिए दोनों बातें हैं पसंद हमारी अपनी अपनी इस तरह मैं आप सबका आह्वान करता हूँ हमारे हृदय में प्रेम का दीपक जलाएं कभी हम सत्संग रहें बैठें मिलें इन बातों क्योंकि जब तक हम इन बातों में रमते नहीं इन बातों को बार बार दोहराते नहीं इस वातावरण में जीते नहीं तब तक मात्र कोई कल्पनाओं से हमारे अंदर हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है हो भी सकता है अगर परमेश्वर का तुम पर कोई विशेष प्रेम हो तो हो भी सकता है पूर्वजन्म के कर्म हो तो बिना किसी गाइड के बिना किसी दिशा निर्देश के आपका गुरु अंतरात्मा के रूप में आपके अंदर बैठा ही है अंतरात्मा की आवाज़ को जो प्रबलता से सुन सकता है उसे किसी बाहरी साधन की निश्चित जरूरत नहीं न किसी आश्रम की न किसी गुरु की न किसी, किसी मंदिर की लेकिन उन लोगों के लिए जिनको जरूरत है परमेश्वर ने साधन दिए हम उसका स्वच्छंदता से प्रसन्नता से उपयोग करें और इसको बोझ नहीं माने एक आनंद का उत्सव माने जब हम इन आध्यात्मिक की बातों को समझते हैं तो हमारे लिए आनंद का उत्सव है ये कोई बोझ नहीं है कि अरे वापरे पढ़ाई करना पड़ेगा अरे वापस कोई परीक्षा देना है अरे विजन चेंज करना है ये बोझ नहीं है वरन बोझ उतारने के प्रकरण है इनके द्वारा हम अपने हृदय का जो सारा बोझ है हमारे दिमाग का जो बोझ है सारी कलिशुद्ता है गृण है सब को उतारने के बाद में हम एक शुद्ध आनंद का अवतरण हमारे भीतर कर लेते हैं और उस शुद्ध आनंद का ना कोई चोर चोरी कर सकता है ना कोई डाका डाल सकता है ना कोई उस आनंद को छीन सकता है ना कम कर सकता है क्योंकि शुद्ध आनंद को कम करने की क्षमता किसी भी किसी भी न तो व्यक्ति में न किसी संस्थान में इसलिए हम उस आनंद के आह्वान के साथ आज की बात समाप्त करते हैं और लेकिन मैं चाहूँगा कि आप सब यहाँ पर कुछ ही क्षणों में फूलों एक दूसरे को फूल पुल, आ सौहार्द का प्रदर्शन करेंगे फूलों के उल्लेख लें और उसके बाद में कोई भी मेरे आपसे विनती है कि बिना भोजन करने ना जाए तो भारत भोजन भी तैयार है आप सबका अभिवादन और मैं आप में से कोई भी कुछ दो शब्द कहना चाहे तो